हालांकि ब्राह्मण का काम किसी राजा के यहां भोजन बनाने का नहीं हुआ करता है लेकिन फिर भी एक परिपाटी एक परंपरा ऐसी चल पड़ती है कि ब्राह्मण शुद्ध होता है वो सात्विकता से और सात्विकता के विचारों से उसका सामंजस्य रहता है तो इस दृष्टि से लोग उनको अपने भोजन बनाने के लिए नियुक्त किया करते थे लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसी घटना राजा के साथ घटी कि जिस पर से केवल उस राजा के अधिकारियों का ही नहीं बल्कि आगे आने वाली जो राजाओं की पीढ़ी थी और एक परंपरा थी उन सब का ब्राह्मणों से विश्वास उठ गया कि ब्राह्मण को रसोईदार रखना चाहिए क्यों विश्वास उठा विश्वास उठने का कारण यह था कि एक ब्राह्मण ने किसी राजा के भोजन में विष मिला दिया था ये ठीक है कि हम जब किसी परिवार में किसी महल में किसी घर में हम रहते हैं तो ये स्वाभाविक होता है कि घर में उतार चढ़ाव ऊंच नीच थोड़ा बहुत राग द्वेष तनाव ये रहता ही है क्योंकि हर आदमी योगी नहीं होता है हर आदमी कितनी ऊंची योग्यता भी नहीं होती है कि वो इन विकारों को इन विचारों को समझ करके उसको ज्ञानपूर्वक नष्ट करे उसे हटाए उसकी हानियों को अपने सामने चित्रित करे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं तो इस दृष्टि से वहां ब्राह्मण के साथ भी कुछ ऐसा हुआ कोई किसी तरह की बात हो गई होगी परिणाम ही हुआ कि उसने राजा को दे दिया या यूं कहें कि राजा के भोजन में विष मिला दिया उसके बाद से फिर किसी भी राजा ने जब तक रजवाड़े चलते रहे छोटे छोटे राजा होते रहे तो ये घटना बिजली की तरह सब जगह फैल गई और फिर किसी राजा ने किसी ब्राह्मण को भोजन बनाने के लिए नहीं रखा तो फिर किसको रखा तो फिर शूद्र को रखा वही शूद्र भोजन बनाया शूद्र का मतलब जो कम पढ़ा लिखा है और जो पाक कला में निपुण है जिसकी शास्त्रीय बुद्धि नहीं है जो शास्त्र में नहीं चल सकता जिसकी शास्त्रीय गति नहीं है लेकिन वो पाक कला में निपुण है तरह तरह के व्यंजन बनाने जानता है तरह तरह की चीजें बनाने जा, बनाना जानता है तो फिर इनको सेवक के रूप में रखा जाने लगा था और अब आगे चलते हैं आगे काफी पठेत भगवान पठे सकती पठत सतहत्तर प्राचीन समय में जिसको त्रिविष्टप देश कहते सबसे नीचे हाँ छिहत्तर छिहत्तर प्राचीन समय में जिसको त्रिविष्टप देश कहते थे उसको वर्तमान में बुलकर की पद कहते हैं कोई कोई हमसे प्रश्न करते हैं कि विष्णु महादेव इंद्र आदि देवता आजकल हमें क्यों दिखाई नहीं देते उनके लिए हमारा उत्तर यह है कि और पराक्रमी विद्वान जो थे, वे सबके सब मर गए कोई कोई कहते है कि देव अमर है परंतु हम पापी लोगों को दिखाई नहीं देते भला देवता लोग तो अमर होने के कारण नहीं दिख पड़े उनके नौकर चाकर भंगे आदि क्यों नहीं दिखाई देते ठीक बात तो यह है की जो उत्पन्न हुआ है वह दिखाई देता है और वह अवश्य एक दिन मरने वाला है इस तर्कणा से देव भी मर गए यदृष्टम देव मर गए इससे यह अभिप्राय है कि इस पृथ्वी पर से उनका शरीर जाता रहा परंतु देवता और मनुष्य की आत्मा अमर है इस प्रकार जाति के विचार से देव जाति अर्थात विद्वानों का समूह अमर है अर्थात सदैव कुछ न कुछ विद्वान पुरुष रहते हैं इस कारण से कहा है कि विद्वान सो गयी देवा इसी तो अमर है अब प्रश्न है कि हमारे देश के इतिहास में ऐसा गड़बड़ क्यों हो गया और इसका क्या कारण है कि, कि किसी स्थान अथवा लेख के दिन आदि का ठीक पता नहीं लगता इस विषय में जानना चाहिए कि मतलब लोगों ने पुस्तकों में तारीख छिपा दी और जैनियोंसलमानों ने वे ग्रंथ जला दिए यहां संक्षेप से देवताओं का इतिहास वर्णन किया गया अलम अब स्वामी जी कहते हैं कि प्राचीन समय में जिसको संस्कृत में कहते थे त्रिविष्ट त्रिविष्टप देश कहते थे जिसको बहुत पुराने समय में यानी बहुत पुराने समय का मतलब ये लेना चाहिए कि ब्राह्मण ग्रंथों में इस देश का नाम मिलता है जिसको आज हम तिब्बत कहते हैं और जिस पर आज चीन का आधिपत्य है जिस पर कभी भारत का एक भाग माना जाता था और जहां पर सृष्टि की उत्पत्ति भी हुई ऐसा इतिहास बताता है ब्राह्मण ग्रंथ चर्चा करते हैं कि तिब्बत जो जगह है तो वहां ही आदि में दुनिया का निर्माण हुआ यानी सबसे पहले क्योंकि वो जगह उस समय के मनुष्यदी प्राणियों के लिए उपयुक्त रही होगी और वहां से फिर लोग धीरे धीरे उतरे और जो देव थे विद्वान लोग थे उन्होंने ये विचार किया कि कि ये जो भूमि है ये हमारे लिए हमारे जीवन जीने के लिए साधनों के लिए बहुत ही अच्छी है उपयुक्त है तो उसको इन्होंने यहां पर अपने देश के रूप में प्राप्त कर लिया और जब इस देश में जब आर्य लोग आए या यू कहें कि वो लोग आए जो विद्वान आर्य का मतलब विद्वान सदाचारी सही वो जब लोग इस देश में आए तो इसका नाम आर्यावर्त रख लिया गया इससे पहले इस देश का कोई नाम नहीं था तो अंग्रेज लोग जो ये कहते हैं कि आर्य बाहर से आए और इसकी कभी कभी संसद में मांग भी उठती रहती है वो लोग ये कहते रहते हैं जैसे ईसाई हैं मुसलमान हैं वो कहते हैं कि भाई जब लोग बाहर से आए तो विदेशियों की भाषा संस्कृत हम क्यों पढ़ें इस देश को संस्कृत क्यों हम पढ़वाएं क्योंकि वो हमारे देश की भाषा तो है नहीं वो तो विदेशियों की भाषा है संस्कृत और इससे एक संबंध लोकमान तिलक के साथ जुड़ता है लोकमान तिलक एक तरफ तो ये कहते थे कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ये उनका नारा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है अर्थात तो हम हैं ही इस देश के इसलिए स्वराज की अगर हम मांग करते हैं तो कोई भिक्षा नहीं मांगते ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार ही है लेकिन साथ में ये भी कहते थे कि आर्य यहाँ के मूल निवासी नहीं है उत्तरी ध्रूप से यहाँ पर आए थे तो इस तरह की उनकी बातों में विरोध हुआ और जब विद्वानों ने उनसे जाकर के पूछा कि महाराज एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि स्वराज प्राप्त करना जन्म सिद्ध अधिकार है फिर आप ये भी कहते हैं आ रही के मूल निवासी नहीं थे वहां से आए उत्तरी ध्रूप से आए तो ये आप क्यों कह रहे हैं इस तरह की बातें तो कहते हैं कि हमने कोई वेद नहीं पढ़े हमने कोई वेदभाषा नहीं पढ़ा हमने तो पाश्चात्यों की विचारधारा को पढ़ करके और ये बातें लिख दी तो आप ये देखिए कि पाश्चात्यों की विचारधारा से भी हमारे भारतीय मनीषी या विद्वान या विचारक इतने उनसे अभिभूत हो गए थे कि उन्होंने स्वयं नहीं सोचा विचारा कि वास्तव में पाश्चात्य लोगों की जो विचारधारा है कि आर्ये लोग विदेशी हैं इस मूल निवास के यहाँ पे रहने वाले नहीं हैं कुछ विचार तो कर लेते तो इस तरह से आज भी शायद मतलब अभी हो सकता है कुछ बदलाव हो गया हो नहीं तो लंबे समय तक भारत में ये शिक्षा दी जाती रही कि ये आर्य जो है वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है इन्होंने यहां आकर के यानी आक्रमणकारी के रूप में आकर के और इनसे पहले जो रहते थे जैसे मुसलमान ईसाई जो कि छोटी छोटी जातियां थीं, कबीले थे इन लोगों ने इन पर आक्रमण करके और अपना आधिपत्य जमा लिया इसलिए असली देश के हकदार या असली देश की संपत्ति के मालिक तो ये लोग हैं आर्य लोग नहीं है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है अंग्रेजों ने हमें इतिहास के बारे में दिया और हमारे नेता लोग उनकी हा में हाँ मिलाकर के इस देश के बच्चों को पढ़ाते रहे उन्हें ये अनुभव ही कभी नहीं हुआ कि हम कर क्या रहे हम अपना ही नाश कर रहे हैं और कभी कभी संसद मांग उठ जाती है कि तुम भी विदेशी हम भी विदेशी फिर हमारा विरोध क्यों करते हो अंग्रेजों ने भी कई बार कह दिया था अंग्रेज लोग कहते थे कि तुम भी विदेशी हो हम भी विदेशी है तो तुम हमें क्यों भगाना चाहते हो आप भी रहिए हम भी रहे और सब चलता रहेगा लेकिन तथ्यों से यह पता लगता है स्वामी विद्यानंद जी एक हुए हैं उन्होंने पुस्तक लिखी आर्यो का आदि देश और अभी भी उपलब्ध हो जाती है उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह सिद्ध किया है कि आर्य यहीं के मूल निवासी थे अगर आर्य बाहर से आए थे तो यहां जो लोग पहले रहते थे उनका कोई चिन्ह तो मिलना चाहिए न उनकी कोई संस्कृति उनकी कोई भाषा कुछ तो मिले पर कुछ नहीं मिला और एक ये, ये भी तथ्य दिया है कि जो कोई विजेता आक्रमणकारी जब किसी देश पर आधिपत्य जमाता है या देश पर अपना कब्जा करता है तो अपना विजय स्तंभ बनवाता है विजय का एक प्रतीक बनवाता है तो ऐसा कुछ है ही नहीं तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने बिंदु दिए हैं जिससे उन्होंने ये अच्छी तरह सिद्ध किया है कि आर्यो के पहले से यहां कोई जाति इस तरह की नहीं रहती थी, थी और जिनको वो कहते हैं ये दलित हैं ये जो आज ईसाई मुसलमान के रूप में हैं जो बदले हुए हैं ये सब आर्य थे ईसाई मुसलमान तो बाद में हुए ईसाई मुसलमान ये महाभारत के बाद में जैसे आप ईसाई मत देखिए तो ती, दो 2017 वर्ष पुराना है ईसाई मत और जो यवन मत है मुसलमानों का है वो लगभग 1400-1500 वर्ष पुराना इससे पहले इस देश में कोई ईसाई मुसलमान था ही नहीं तो इन लोगों ने ही यहां पर आजपथ जमा करके और फिर अपने बल से इन्होंने इस तरह के ईसाई और मुसलमानों जैसे आ चल रहा है आज भी लोग ईसाई बना लेते हैं तो वो जन जात थोड़ी है वो पहले हिंदू ही है आर्य ही है लेकिन लोभ से लालच से जैसे तैसे उनको वो करते रहते तो कहते हैं कि वो तिब्बत जिसे हम सृष्टि का आरंभ मानते हैं तो इस संबंध में हमसे कोई कोई प्रश्न करते हैं कि विष्णु महादेव इंद्र आदि देवता आजकल हमें क्यों दिखाई नहीं देते उनके लिए हमारा उत्तर यही है कि वो नेक और पराक्रमी विद्वान थे नेक यानी ईमानदार स्वामी जी ने उर्दू का भी प्रयोग किया है वर्तमान में मुल्क तिब्बत कहते हैं इंद्र आदि देवता आजकल हमें क्यों दिखाई नहीं देते तो कहते हैं कि वे सबके सब मर गए कोई कोई कहते हैं कि देव अमर हैं परंतु हम पापी लोगों को दिखाई नहीं देते स्वामी जी से कोई प्रश्न करता है कि विष्णु महादेव आज जो देवता थे वो आजकल हमें दिखाई क्यों नहीं देते तो स्वामी जी उत्तर देते हैं कि वे विद्वान थे पराक्रमी लोगों में से उनकी संख्या गिनी जाती थी लेकिन कोई भी शरीरधारी जिसने भी शरीर धारण किया है चाहे वो मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो कीड़ा कोई भी हो उन सबके शरीर प्रकृति से बने हुए हैं और प्रकृति से बनी हुई कोई भी चीज शाश्वत नहीं होती है सदा नहीं रहती है और ये प्रकृति के नियम इस शरीर पर सभी की योनि में काम करते हैं सभी योनियों पर इसके नियम काम करते हैं कि जो एक पदार्थ पहले छोटा सा होता है फिर बढ़ता है फिर बहुत बढ़ जाता है फिर धीरे धीरे घटने लग जाता है और एक दिन वो खराब हो जाता है उसकी मृत्यु हो जाती तो ये ये कि यही बात चाहे जड़ पदार्थ हो या चेतन पदार्थ हो चेतन पदार्थ मेरा मतलब शरीर जिसमें चेतना है तो जड़ पदार्थ कोई भी हो यानी फल को भी आप ले लें किसी फूल को ले लें मनुष्य के शरीर को ले लें सब में ये अवस्थाएं घटती हैं अब जैसे नीम का पत्ता है अब नीम का पत्ता जैसे आजकल कोपलें आ रही है बसंत ऋतु में तो छोटी छुट छोटी कोफले आ रही हैं बहुत मुलायम मुलायम पत्ते होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे ऐसे करते हैं बिल्कुल बहुत मुलायम और वही जब बढ़ते बढ़ते फिर एक दिन ऐसा आता है वही पत्ता बड़ा हो जाता है अब बड़ा होकर फिर एक ऐसी अवस्था होती है कि वो जब शिष्य ऋतु आती है अगली बार जो शिष्य ऋतु आती पतझड़ जिसको बोलते हैं वही पत्ता जो कभी छोटा सा बच्चा था जवान हुआ और धीरे धीरे घटते घटते बूढ़ा होकर के और वो डाल से टूट गया वो शाखा से टूट गया और आज वो नीचे पका हुआ पत्ता हमें दिखता है और हम क्या करते हैं गांव में क्या करते हैं उन पत्तों को झाड़ू से इकट्ठा करके उसको जला देते हैं हमारे शरीर की भी अवस्था है हमें भी एक दिन इसी तरह की परिस्थितियों से गुजरना है और हम गुजर रहे हैं तो कहते हैं कि वो देव जो थे वो भी शरीरधारी थे और वो वो जो है सदा जीवित नहीं रह सकते और फिर कह, कहते हैं कि कोई कोई कहते हैं कि देव अमर हैं परंतु हम पापी लोगों को दिखाई नहीं देते भला देवता लोग तो अमर होने के कारण नहीं दिख पड़े उनके नौकर चाकर भंगी आदि क्यों नहीं दिखाई देते स्वामी जी कहते हैं कि किसी किसी का ये कहना है कि देवता तो अमर होते हैं हाँ होते हैं अमर पर कौन उनका यश अमर रहता है उनके जो अच्छे अच्छे काम होते हैं वो युग के युग भी जाते हैं और पर उनका नाम चलता रहता है राम को राम को जन्म लिए कितने वर्ष हो गए लगभग दस लाख लग मान चले चले पर ठीक है शरीर तो नहीं रहा पर उनका नाम तो है कृष्ण का नाम तो है और भी ऐसे जो इतिहास प्रसिद्ध है लोग हुए हैं बुरे रूप में हुए हैं या अच्छे रूप में भी एक अलग प्रश्न है तो कृष्ण के साथ में कंस का नाम जुड़ जाता है राम के साथ रावण का नाम जुड़ जाता है तो ये अब हमारे बीच में नहीं है क्योंकि देव योनी हो यानी देव को मतलब विद्वानों के शरीर हो या दुष्टों के हो मूर्ख हो धनी हो गरीब हो किसी का भी शरीर है वो सदा अपने शरीर को सुरक्षित नहीं रख सकता है अब जैसे मिस्र के पिरामिड हैं उन मिस्रवादियों की ये मान्यता है कि शायद ये शरीर कभी जीवित हो जाएंगे तो उन्होंने मसाले लगा लगा करके और उनको रख दिया है और मिस्र के पिरामिडों में अंदर जो कुछ है वो क्या है जैसे विद्वान लोग लिखते हैं कि उनमें राजा लोग हैं राजा की नौकरानियां हैं, राजा के नौकर हैं उनका खाना पीना है अब बताइए कितनी मूर्खता की बात है मिस्र के में जब राजा का पहले ही छूट गया है अब राजा और बताते हैं कि उनकी ये मानता रही कि जब कोई राजा मरता था तो उनके साथ में रानिया जो नहीं मरी उनको जबरदस्ती मार देते थे नौकरों को मार देते थे क्यों क्योंकि तुम्हें राजा की सेवा करनी अंदर जा करके अब बताओ मतलब आप देखिए बुद्धि का जरा भी उपयोग नहीं अब जिस शरीर से जीवात्मा निकल गया वो किसकी कौन सेवा करेगा लेकिन उनका विश्वास है कि शायद ये कभी जीवित हो उठे हो उठेंगे रूस में लाशों को जिंदा करने के प्रयास बहुत दिनों तक चलते रहे और हो सकता है अभी भी चल रहे हों तो बहुत धनी लोगों ने जो धनवान है उन्होंने अपने संबंधियों की लाशों को सुरक्षित रखवा दिया है विभिन्न प्रकार के जो मसाले वगैरह होते हैं और उनको ये विश्वास है कि शायद वैज्ञानिक इस मरी हुई लाश को जीवित करने में सफल होंगे तो हमारे संबंधी हमको मिल जाएंगे किस तरह की बातें तो ये नियम है ये ईश्वरीय नियम है कि जो भी उत्पन्न हुआ है जातस ही ध्रुव मृत्यु जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु टाली नहीं जा सकती हटाई नहीं जा सकती उसका शरीर बचाया नहीं जा सकता है ब्यास जी के नाना के बारे में बताते हैं ब्यास जी के नाना मृत्यु से बहुत डरते थे तो वो कथा आती वो पूरी तो मुझे नहीं आती ठीक से देख करके बताई जा सके लेकिन उसका भाव बता रहा हूं कि फिर वो ब्यास जी बड़े चिंतित हुए और नाना जी उनके रोज कहते थे कि भाई मृत्यु से मुझे बचाओ एक अलंकारिक कथा है कि, कि मैं कैसे बचाऊ भाई ये तो शाश्वत है तू भी मरेगा मैं भी मरूंगा नाना भी मरेगा और नाती मरेगा तो नहीं नहीं ये तो मुझे तो बहुत डर लगता है बचाओ बचाओ मुझे तो मुझे तो आपको बचाना ये मेरी रक्षा करो तो बोले फिर किसके पास चल चलो यमराज के पास चलते हैं शायद क्योंकि यमराज ही लेने आता है प्राण ये काल्पनिक कथा है इसमें सच्चाई कुछ नहीं समझाने के लिए यमराज काम का हम यू कह सकते है परमात्मा परमात्मा वा, वायु के माध्यम से आदि तो कहते यमराज प्राण लेने आता है तो फिर यमराज के पास जाने तो यमराज ने कहा कि महाराज हम कुछ नहीं कर सकते हमें तो दूसरे लोग आज्ञा देते हैं मृत्यु का जो देवता है वो आज्ञा देता है तो मृत्यु के देवता के पास गए उसने कहा कि हम क्या करें तुम इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लाए हो इंद्र को ले आए विष्णु को ले आए महादेव को ले आए यमराज को ले आए और मैंने तुम्हारे नाम के आगे ये लिख रखा था पहले ही मुझे तुम्हारी बहुत अधिक चिंता थी क्योंकि तुम मृत्यु से बहुत ज्यादा भयभीत हो मुझे तुम्हारी बहुत अधिक चिंता थी सहानुभूति थी इसलिए मैं सोच रहा था कि ऐसे निमित्त ना बने कि जिससे तुम इस अवस्था में आ जाओ लेकिन अब तुम्हारी जो लिस्ट है तुम्हारे नाम की जो लिस्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि जब तक ये सारे लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक तो तो तुम्हें मृत्यु नहीं आई ये, का, ये काल्पनिक कथा है इसमें कोई समझा ऐसी कोई कथा नहीं तो आप सच लें तो कहा कि अब जो सारे लोग इकट्ठे हो गए अब सारे लोग इकट्ठे हो गए देखा तो ब्यास जी के नाराजी ने की सारे लोग इकट्ठे धड़ाम से गिर गए और मर गए <laughs> तो मृत्यु को मतलब कहने का वहां से निकलता है कि मृत्यु को किसी भी स्थिति में आप उसको पोस्टपोन तो कर सकते हैं मतलब उसको आगे तो पहुंचा सकते हैं वही ठीक है आयुर्वेद का इलाज करा लिया सही का कायाकल्प कर लिया च्यवन पराश खा लिया जैसे महर्षि च्यवन ने खाया था तो वो बताते जवान हो गए पर कब तक जवान रहे होंगे बुढ़ापा तो आना ही है तो हम चाहे कायाकल्प कर ले चाहे आयुर्वेद के जो विशेष प्रकार की जो औषधियां हैं बाबा रामदेव जी बहुत बहुत सारे रसायन बनाते हैं शिलाजीत है और पता नहीं क्या क्या है और मृत्यु अश्वगंधा मृत्युंजय का मंत्र भी जाप कर लें, कौन सा मंत्र है वो प्रेम बकम है मैं जब यज्ञ कराने जाता हूँ ना तो वो मृत्यु से तो सबको डर लगता है तो जिनको ज्यादा डर लगता है वो कहते हैं कि आचार्य जी ये ये, ये पांच सात मंदिर की इनकी और आहुति दे दो प्रेम बकम यजाम है भाई मुझे देने में क्या लगता है क्योंकि जो देने वाला है वो ही कभी कभी नहीं रहने वाला है तो तुम कैसे रह सकते हो मृत्यु मंदिर से तो तुम कब तक मृत्यु से बचोगे तो मैं भी आहुति दे देता हूँ ये मान करके कि कि ये भी मरेगा मैं भी मरूंगा पर आहुति तो दे दे आहुति करने से कुछ तो पुण्य मिलेगा ही शायद भगवान कहते है तेरे को दस साल और आगे बढ़ा देता हूँ <laughs> पर कहा तक आगे बढ़ाएगा भगवान भी कहां तक आगे बढ़ाएगा बढ़ा वो लिमिट है उसकी एक सीमा है तो स्वामी जी कहते हैं कि देवों देव जो अमर है जिनके संबंध में ये जब कहा जाता है तो उसका मतलब यही होता है कि उनके यश उनका यश उनके कर्म और उनकी गाथाएं वो हमारे बीच में जीवित हैं और हम उन देवों की विद्वानों की महापुरुषों की गाथाओं से उनके जो जीवन चरित्र हैं उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इसीलिए लोग जैसे राम की कथाएं हैं महाभारत है और दूसरे उपनिषद हैं उनका उद्देश्य यही होता है कि हमारे जो पहले के महापुरुष हुए हैं उन्होंने किस तरह से मतलब जीवन जिया है और कौन कौन से उनकी शिक्षा है ताकि हम उनसे लाभ उठा सके तो कहते हैं कि देवता लोग तो अमर होने का नहीं दिख पड़ते स्वामी जी फिर चुटकी लेते हुए कहते हैं नौकर चाहकर भंगी क्यों नहीं दिखाई देते अगर तुम देवताओं को अमर मानते तो उनके नौकर भी तो होंगे हम नौकर के बिना स्वामी की क्या सत्ता है स्वामी की सत्ता नौकर के ही हिस्से है ना नौकर के कारण स्वामी अगर नौकरी ना हो तो स्वामी कैसे होगा तो कहते हैं कि वो तो दिखाई देने चाहिए ठीक है देव तो अमर है पर वो भी अमर होने चाहिए क्योंकि उनको भी अमर फल दे दिया होगा अमर बूटी पिला दी होगी तो वो तो रहने चाहिए तो कहते हैं कि नहीं ये जो है ठीक बात यह है कि जो उत्पन्न हुआ है वो दिखलाई देता है और वो अवश्य एक दिन मरने वाला है तो ये हम सबके लिए भी एक चेतावनी है कि हम जिस दो अंगुल पेट के लिए ना जाने कितने तरह के अपराध करते हैं ये पेट कभी भरता नहीं है इसने इसने कितना बोरी अन्न खा लिया होगा बचपन से जरा अपनी गणना तो कर लो एक दो साल से ही एक साल का बच्चा थोड़ा थोड़ा अन्न शुरू कर देता है और कोई अब हमसे बीस का है कोई पच्चीस का है कोई सत्तर का है कितना बोरी अन्न खा लिया होगा कितना पानी पी लिया होगा पर पेट फिर खाली का खाली रहता है तो इस छोटे से जीवन के लिए जो ये विचार कर लेते हैं कि जीवन की आवश्यकता तो पूरी हो सकती है परंतु जीवन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती आवश्यकता पूरी हो जाती पर इच्छा पूरी कभी नहीं होती तो कहते हैं स्वामी जी कि जो भी दिखाई दे रहा है वो एक दिन अदृश्य होगा इस तर्कणा से देव भी मर गए तो इस तर्क से इस सुक्ति से उनका भी देहांत हो गया यद दृष्टम तुम देखा गया वो नष्ट हुआ यानी जो देखा गया है वो नष्ट होगा ही आगे कहते हैं देव मर इससे ये अभिप्राय है कि इस पृथ्वी पर से उनका शरीर जाता रहा परंतु देवता और मनुष्य की आत्मा अमर है इस प्रकार जाति के विचार से देव जाति अर्थात विद्वानों का समूह अमर है अर्थात स्वामी जी कहते हैं कि शरीर तो अमर नहीं रह सकता लेकिन शरीर के भीतर जो चेतन तत्व रहता है जो सदा ही रहता है जो सदा ही अपने वस्त्रों को बदलता रहता है नई नई गाड़ी लेता रहता है ये पुरानी गाड़ी हो गई कोई सत्तर अस्सी का है तो सोचता है कि अब क्या करूं वो दुखी होता रहता है कि हे मृत्यु थोड़ी और दूर हो जा मृत्यु ज्यादा निकट आती मालूम पड़ती है क्योंकि उनको डर लगता है कि अब तो तू तो एक दो साल का ही मेहमान हो जवान तो सोचते है अभी तो चलेगा कोई बात नहीं सत्तर अस्सी तक तो चलेगी गाड़ी तो इसलिए बुढे लोग जो थोड़ा सा भजन माला में ज्यादा थोड़े से व्यस्त हो जाते हैं हो सकता है थोड़ा सा कुछ उद्धार हो जाए तो कहते हैं कि ये जो जो आत्मा है वो तो सदा ही रहेगी इसलिए चिंता की कोई बात नहीं अच्छा एक बात बताओ मान लो चिंता भी हम करें कि चलो आत्मा मर है हम एक अभ्युगम अभ्युभगम सिद्धांत से थोड़ी देर के लिए मान लें कि आत्मा मर है मर जाती फिर भी हम क्या कर सकते हैं अगर शरीर नष्ट होगा तो होगा आत्मा मरेगी मरेगी हमारे हाथ की बात तो नहीं कि हम आत्मा को पकड़ ले भगवान से झगड़ा करेंगे ठीक है शरीर तो ले जा पर आत्मा को तो छोड़ दे अब भगवान झगड़ा नहीं कर सकते अब मरेगा तो मरेगा अगर मैं रहूंगा तो रहूंगा तब भी कोई चिंता की बात नहीं है और मैं नहीं रहूंगा तो नहीं रहूंगा तब भी कोई चिंता की बात नहीं है तो ये बार बार दोहराना कि आत्मा अमार है आत्मा अमार है ये भय के कारण से कई बार दोहराता रहता है आदमी ये कोई चिंता की बात नहीं आगे फिर नए कपड़े मिल जाएंगे तो आज का ये विषय था बाकी चर्चा कल करेंगे शांति पाठ ओ हा कोई सूचना है क्या नहीं। अच्छा ओम देव